भगवान के नाम पर भगवान के नाम पर पागल जैसे कुछ बांध लिया सर पे गले में कुछ बैठ लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया अरे राम अरे राम अरे राम ये सब नाटक करने क्या जरूरत है परमात्मा अंतर है सब कुछ अंतर योग है भाइयों में इस तरह के अनेक नाटक करना कभी कुछ तमाशा करना कभी कोई दूसरा तमाशा करना अंतर ही तो जान पड़ता है कि गलत काम कर रहे हैं और इसीलिए मनुष्य कभी कभी उसमें दोषी महसूस करता है और कोई कोई लोग तो सभ्यता की दृष्टि से सोचते हैं कि हमेशा दोषी रहना ही अच्छा है जैसे सवेरे उठिए उनसे बात करें माफ करो माफ करो माफ करो भाई क्या हो गया फिर क्यों परेशान हो रहे हो ठीक से तो बात करो सुबह से उनको यही लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ गलती कर दी है अंग्रेजी भाषा भी ऐसी है कि बोलते वक्त हमेशा आय अफरेड भाई काय के लिए अफरेड आपसे तो दुनिया अफरेड है सत्रह मतलब आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी सॉरी है तो क्यों ऐसा काम करते हूं? तो जिस आदमी में इस तरह की न्यूनता की भावना आ जाती है वो भी शुद्धि पकड़ लेता है सहयोग में लेफ्ट होती जब साफ होती है तो आश्चर्य होता लोगों को कि मां सब तरह के स्पॉन्डोलाइटिस सब तरह की परेशानियां पता नहीं कहाँ भाग गई और यह विष्णु माया का स्थान है ये विश्व माया का स्थान है जो कृष्ण की बहन है जिनके बहन और भाई का विचार नहीं होता जो तो दूसरी औरतों के तरफ गंदे निगाहों से देखते हैं उनका भी ये चक्र पकड़ जाता जिनमें वो पवित्रता की भावना नहीं होती है उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है क्योंकि अंदर से वो जानते हैं कि गलत काम कर रहे हैं तो वो जो गलत काम कर रहे हैं वो भावना अंदर बनती जाती है कभी-कभी बनती है और कभी कभी बड़ा और मेरे लिए आप पांच सौ रुपया ला दीजिए तो मैं तुम्हारे पाप मोचन कर दूंगा माने आपका पैसा मोचन होता है आपका पाप मोचन भी हो जाएगा और फिर रात दिन यही खोपड़ी में डाला जाता है कि तुम पापी हो तुम पापी हो तो मनुष्य सोचनेता से वाकई में पापी हूँ इसमें मैं देखती हूँ कि कैथोलिक धर्म के जितने भी लोग आते हैं लेफ्ट की शुद्धि हमेशा पकड़ी रहती है क्योंकि उनको तो जाके कन्फेशन करना पड़ता है कि मैंने पाप किया अब किया भी नहीं होगा तो भी करना ही पड़ता है क्योंकि जिस दिन चर्च में जाओ कहना ही पड़ता है इस तरह की अजीब अजीब परंपराओं से भी मनुष्य इसको पाता है गलत मंत्र कहने से हो जाता है अनेक चीजों से लेफ्ट शुद्धि पकड़ी जाती है और कहना चाहिए कि आज भी सब्जी वही ज्यादा पकड़ी हुई सिगरेट पीने से तम्बाकू खाने से सबसे लेफ्ट विशुद्धि पकड़ी जाती है अब राइट विशुद्धि तो ऐसे लोगों की पकड़ती है कि जो बहुत जोर जोर से डांट के बोलते हैं चिल्लाते हैं और बिगड़ते हैं और जिनका गुस्सा बड़ा तेज होता है और जो प्रेम से बात करना जानते ही नहीं और जो बहुत ज्यादा भाषण देते हैं झूठ मूठ के जिनको कुछ ज्ञान नहीं जिन्होंने आत्मा को पाया नहीं तो भी लेक्चर झाड़ते हैं उनकी भी राइट विशुद्धि पकड़ती है और राइट विशुद्धि जो है का स्थान है। श्री विठल का स्थान है इसको विठ्ठल के मंत्र से ठीक किया जा सकता है इससे लोगों को अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिस गले से संबंध है बीच में श्री कृष्ण का स्थान है। इस कुंडली श्री कृष्ण के स्थान पर स्थिर होती है तब मनुष्य साक्षी होकर के उस योगेश्वर की लीला देखता है यह सारा संसार लीलामय है इसमें इतनी हड़बड़ाहट की की घबराहट की की परेशानी की कौन सी बात है ये तो सब नाटक हो रहा है सब नाटक देखते रहो इस नाटक को देखना ही मात्र बन जाता है जब आप देखते हैं कि नाटक है थोड़े देर तो घबराते हैं उसके बाद जब स्थिर हो जाते हैं आप स्थापित हो जाते हैं तब आप जानते हैं ये नाटक है और इस नाटक को जान लेना आपके लिए बड़ा ही सुखदायी होता है क्योंकि फिर जो स्थित की भाषा है जो कृष्ण ने बताई है वो सिद्ध हो जाती है कहना नहीं पड़ता कि अब आप परेशान नहीं हो ऐसा आदमी परेशानी नहीं होता हमें यही आश्चर्य होता है कि लोग सब क्यों परेशान हो रहा है परेशान होने से तो कोई बात होने नहीं वाली तो क्यों परेशान हो बेकार में क्यों बर्बाद करें अपनी एनर्जी लेकिन वो कहने से नहीं होता जिसको आदत है वो परेशान होगा ही और हमें तो कोई कोई लोग कहते क्योंकि आप परेशान नहीं होते इसलिए हम आपके लिए परेशान होते तो मैंने कहा ठीक है अगर आपको परेशान होना तो होते रहिए ऐसी कोई परेशानी की तो बात नहीं अब थोड़े में बताऊंगी कि आज्ञा चक्र जो है वो यहाँ पर सीता है और ये महाविष्णु का स्थान है आज्ञा चक्र आपका बहुत जोर से चलना शुरू हो जाता है जिस वक्त आप बहुत ज्यादा सोचते हैं आगे में यहाँ पर जब बहुत सोच विचार शुरू हो जाता है तब आज्ञा चक्र चलता है आज्ञा चक्र तब भी चलता है जब मनुष्य अहंकारी होता है जब उसमें अहंकार आ जाता है तो उसका आज्ञा चक्र बहुत चलता है और ऐसा आदमी जब अहंकार के दमन का प्रयत्न करता है तो वो अपने ही छाया के साथ लड़ते रहता है अहंकार भी अपनी छाया मात्र है वो कोई चीज है नहीं तो अपनी छाया के साथ लड़ता है उसे लड़ते लड़ते झूझते वो भी थक जाता है जब वो बहुत थक जाता है तब वो दूसरे मार्ग भूलता है जैसे वो शराब पीने लग जाएगा या किसी औरतों और के घर जाना शुरू कर जाएगा भागने के लिए अपने से पलायन करने के लिए वो देख नहीं पाता अपने अहंकार को और यह स्थिति बहुत लोगों की हो जाती है घबरा जाते हैं अपने अहंकार से कि बाप रे ये कितना अहंकार मुझे खाए इस अहंकार के कारण भी एक बड़ी बीमारी अब आने वाली है जो कि मैंने अमेरिका में बताई है मैंने एड्स के बारे में बताया था उसके बाद जब ही नई मेजर की नई बीमारी शुरू हुई उसके बारे में बताया था और अब तीसरी बीमारी के लिए बताए आए हूँ कि ऐसे लोग पैराल हो जाए जिनकी आज्ञा चक्र बहुत जबरदस्त चलेगा और जिनका अहंकार बहुत बढ़ जाएगा वो एकदम पैरालिस हो जाएगा और पैरालिस होने के बाद वो इस तरह का पैरालिस होगा कि जब वो चेतन बुद्धि से कोई काम करना चाहे कॉन्शियस माइंड से तो कर नहीं पाए ऐसे तो चलते फिरते रहेंगे जब सोचेंगे मैं चल रहा हूं तो एकदम ठप से गिर जाए और ये बीमारी पहले अब शुरू ही हो गई है हमने दो चार पेशेंट अभी देखना भी शुरू कर दिया सो अहकार से लड़ने से नहीं होता है अहंकार से झूझने से नहीं होता है ये गलत फहमी है कि हम अहंकार से लड़ सकते हैं अहंकार तो हमारी बनाई हुई मिथ्या बात है कि हम दुनिया भर की आफत उठाए चल रहे हैं। मैं कभी कभी एक कहानी बताती हूँ कि कुछ लोग प्लेन से जा रहे थे देहाती थे उनसे कहा इतना सामान मत ले जाइए तो उनका अच्छा ठीक है वो प्लेन पे बैठे और सामान अपने सर पर रख लिया कहना भाई हम तो इसका बोझ ढो रहा है अरे जिस प्लेन ने आपको उठाया है वही इसका बोझ उठा रहा है जिसने आपको बनाया है जो करता भोगता सब कुछ है वही सब कुछ कर रहा है लेकिन कहने से नहीं होता फिर भी यह कहूंगी ये कहने से नहीं होता ये आपकी स्थिति है जब ये स्थापित हो जाती है तब निर्विचारिता आपके अंदर स्थापित हो जाती है जब कुंडलिनी का जागरण होता है और जब आज्ञा को लांग जाती है तो निर्विचारिता आपके स्थापित हो जाती है उसके उल्टे आपके घर पिछले हिस्से में ये चक्र पकड़ा जाए तो डायबिटीज की वजह से यहाँ पर जब वो पकड़ा जाता है तो आज्ञा चक्र के चारों तरफ फैला हुआ है स्वादिष्ठान जब जकड़ा जाता है तो आंख में नुकसान हो जाता है पर उससे भी ज्यादा अगर आप गलत गुरुओं के पास गए तो आपकी आंख अंधे हो सकती है आंख में अंधापन आ सकता है आंख की कमजोरी से आ सकती है आपके बच्चे अंधे हो सकते हैं इससे क्योंकि आप अंधेपन में वहां गए थे आप पक्का अंधापन आपके अंदर आ सकता है लेफ्ट आज्ञा जिसे हम कहते हैं पिछला आज्ञा है इसके पकड़ने से अनेक अनेक बीमारियां होती हैं आप सब समय नहीं है मैं बताती नहीं लेकिन इसके साफ होते हैं इसके साफ होते ही मनुष्य की दृष्टि में एक चमक आ जाती है, इसको कहते हैं, एक ज्योत आ जाती है, और जिसके आज्ञा की चमक आ गई ऐसे आदमी की दृष्टि भी अत्यंत शुद्ध होती इतनी इतनी शुभदाई होती है कि जिस पर पड़ जाए उसका शुभ हो जाए ऐसी व्यक्ति की सारी आकृति ही शुभदायी होती है, उस आकृति की काट छाट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सारी आकृति ही उसी बनी रहती है कि उसके खड़े होते ही उसके व्यक्तित्व में वो चीज होती है कि मनुष्य एकदम से ही उसको पा करके शुभ का लाभ होता है उसको हमारे यहाँ शुभ की बात बहुत करते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि शुभ और अशुभ चीज क्या है जब कोई चीज शुभ होती तो उसमें से चैतन्य बहना शुरू हो जाए उसमें से चैतन्य जब बहे तो सोच लेना ये चीज शुभ है और नहीं तो तो पहली चीज जब हमारे अंदर आती है इसे कि हम निर्विचार समाधि कहते हैं जो बहुत मुश्किल से लोग पाते थे पहले जमाने में वो क्षमा कर दिया क्षमा क्षमा क्षमा ये ईसा मसीह ने हमें सिखाया है ईसा मसी दूसरे तीसरे कोई नहीं है ये श्री गणेश का तरह संसार में हुआ सारे उनका वर्णन आप घर महाविष्णु का वर्णन पढ़े देवी महात्मे में तो आप जान जाइएगा कि साक्षात वही है ना तो ईसाई के है ना हिंदुओं के ना मुसलमानों के है लेकिन वो सहजोगियों के उनके सबसे बड़े भाई हैं और वही जैसे श्री गणेश सबके पहले सबसे पहले सहयोगी है उसी प्रकार ईसा मसीह भी ईसा मसीह का नाम भी बड़ा सुंदर लिखा गया क्योंकि उनका नाम ख्रिस्त है ख्रिस्त हिब्रू में उनको ख्रिस्त कहते हैं ख्रिस्त से आया राधा जी का ही स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप था और राधा जी ने ही मेरी के नाम पर नाम से ही जन्म संसार में लिया और उन्होंने ही ये बच्चा पैदा किया है आप अगर देवी महात्मे पढ़े तो आप जान लीजिएगा और उस राधा का ही ये पुत्र है जो श्री कृष्ण से पैदा हुआ और जब वो बाप की बात करते हैं तो सिर्फ श्री कृष्ण की बात करते ईसा मसीह की सिर्फ दो उंगलियां ऐसी रहती है ये उंगली विशुद्धि चक्र की है जो कृष्ण की है और ये नारायण दूसरा नाम उनका जो जीसस है उसको हिब्रू में कहते हैं आप जानते हैं यशुराजी का नाम येसु ही होगा उनको येसु पुकारते थे इसीलिए राधा जी ने सोचा कि इनका नाम येसु लेते अब ये ईसाइयों को कौन जाके बताए और हिंदुओं को कौन जाके बताओ जब मैं आपसे ईसा मसीह की बात करती हूँ तो लोग निकालते हैं कि माँ तो यहाँ आप सबको ईसाई बना रही है और जब मैं वहां कृष्ण की बात करती हूँ सब लोग कहते हैं इनको मैं बना रहे मुझे किसी को कुछ बनाने का नहीं मुझे सिर्फ आप जो हैं जो आपकी चीज खोई है वो आपको देने की है बस इन सब झगड़ेबाजी में मैं हूं नहीं आपकी जो अंदर सुंदर स्थिति है उसको आपके लिए जो उसकी कुंजी जो है मुझे आपके से पूछ करनी अब सबसे आखिर शस्त्रार आया शस्त्रार मानेंगे कि हजार पंखुड़िया से बना हुआ संस्कार है जिसे कि हम ब्रेन को अगर ट्रांसफर सेक्शन में काटें, तो आप देख सकते हैं कि जैसे पंखुड़िया जैसे उसके हजार इस तरह से अलग अलग खंड दिखाई देते दे। हैं साफ तौर पर अब डॉक्टरों का झगड़ा है कि नौ हजार अट्ठानवे ही उसमें यह है नाडियां और दो कम है तो उससे झगड़ा करेंगे नौ उनसे झगड़ा करने से पहले कही आपको पहले तो छे ही मिली हुई थी उसमे क्या रखा हुआ है जिस वक्त पे खुलता है, तो जैसे कोई बड़ी सुंदर है, जो कि शांत तापहीन है और जो कि अनेक रंगों से साथ ही रंग जिसमें चमक रहे हैं इस तरह से दिखाई देता है कमल सहस्त्रार का कमल इस तरह से खिलता है और उसके अंदर कुंडलनी जैसे कोई टेलीस्कोप खुलता है इस तरह से खट खट खट खट ऊपर आकर के और सोने के ढक्कन जैसा जो ये आज्ञा चक्र है जो कि सूर्य का बिंब उसमें है उसको छेद करके यहाँ पर लिंबी केरिया जो कि बीच में एक लिंबी केरिया जो खोखली जगह है जिसे लिंबी केरिया कहते हैं उसमें से निकाल करके और शस्त्र खुल जाता है उसकी वजह यह है कि जैसे आज्ञा चक्र को भेदती है कुंडलिनी वैसे हमारा अंदर जो ईगो और सुपर ईगो इस तरह की जो संस्थाएं बनी हुई है वो खींच जाती है इसीलिए कर्म आपके सब खाली है कुंडली और आपके अंदर की जितने भी कुंस्कार थे सब खाली और दोनों की दोनों इस तरह से पीछे जाते हैं और इस तरह से खुल के आपके से आपको कुंडली ठंडी ठंडी हवा मिलने लग है कभी कभी विशुद्धि चक्र खराब होने से हाथ में नहीं महसूस होता पर विशुद्धि ठीक होते ही आपको वो भी महसूस होता है उसको कैसे ठीक करना चाहिए वगैरह सब आपको ये लोग यहाँ बताए अब आखिर में मैं बहुत आभारी हूं आप सबके कि आपने मेहरबानी से इतने देर बैठ करके सारी बातें कुंडलिनी के बारे में जानिए यह ज्ञान हमारे मूल का है जिसको सारे संसार को आज जरूरत है वो हमें उन्हें देना है उनको गणेश सिखाते सिखाते तो सात साल बीत गए और उसके बाद उनको विष्णु जी सिखाते सिखाते और सात साल बीत गए बारह वर्ष का तो वनवास मैंने कर लिया और पता नहीं और कितना वनवास करना पड़ेगा लेकिन अगर आप लोग सुसज्ज हो जाएं तो आप इनको ये सारी बातें बहुत सुंदरता से समझा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने जो शिकायत की वो ठीक है कि मैं सिर्फ तीनों ही दिन के लिए आई यहाँ पर और मुझे और दिनों के लिए आना चाहिए अब जब भी आऊंगी तो कम से कम पंद्रह दिन यहां रहूंगी आशा है आप लोग बड़ी तादात में आएंगे किसी खुली जगह जमीन पर एक काम बहुत अच्छा होता है है है अब मुझे था बना है। ठीक है यहां भी हुआ पर जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा चाहिए कि मां का द्वार सबके लिए मुक्त होना चाहिए और वहाँ जितने तादाद में लोग आए उतना ठीक है मुंबई में तो हम लोग एक बड़े भारे हॉकी ग्राउंड में ही प्रोग्राम करते हैं सात से आठ हजार लोग आते हैं तो वहां कौन से हॉल में बिठाएंगे उन्हें हर जगह इसी तरह से करने से हमने देखा है कुंडलिनी का जागरण भी आसानी से हो जाता है और आप लोग भी इसको मान्य कर लें कि कोई सर्वसाधारण जगह में बैठकर के ही ये कार्य किया जाए इतनी आलिशान चीज की कोई हमें खास जरूरत नहीं है मिल गई तो नसीब और नहीं मिली तो भी कोई हज नहीं एक सर्वसाधारण जहां पर की हम लोग सब जमीन पर बैठ करके और इस कार्य को करें वही मेरे लिए ठीक है आशा है हम जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से सबसे पहले मैं आपसे विनती करूंगी कि कृपया अपने जूते पैर से उतार दें अोजे भी उतार दें गरमोजे पहना था सहज सरल विधि है कुंडलिनी के जागरण की उसको कोई विशेष द्राविड़ी प्राणायाम करने की जरूरत नहीं बहुत आसानी से यह कार्य घटित होता है सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप भी इसका जागरण कर सकते हैं अब जैसे मैंने बताया था कि कल कि ये हमारी इच्छा शक्ति है और ये हमारी क्रिया शक्ति है तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसे आप मेरी ओर ऐसे करें जिसका मतलब ये होगा प्रतीक रूप से कि आपकी इच्छा है कि आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं और ये वाला हाथ जो है इसे आप हृदय पर रखें हाथ पूरी समय मेरे और रहे दोनों पैर जमीन पर समान में आत्मा का स्थान है जैसे मैंने बताया पेट में लेफ्ट साइड में ही सारा काम होने वाला है इसलिए लेफ्ट साइड पर हमारा गुरु तत्व है उसके बाद नीचे में स्वादिष्टान तो चक्र का शुद्ध विद्या का स्थान है इससे आप शुद्ध विद्या को जान सकते हैं और अगर किसी मैली विद्या से आप पीड़ित हैं, या किसी गुरु से आप प्रशासित हैं, तो वो भी इससे साफ हो सकता है उसके बाद फिर यही हाथ ऊपर की ओर जाता है फिर आप यह हाथ फिर से पेट के ऊपरी हिस्से में रखते हैं उसके बाद हृदय में रखते हैं उसके बाद इस जगह ये सबसे चक्र सबका पकड़ता है पता नहीं क्यों इस जगह रखें और गर्दन को ऐसे मुका उसके बाद यह हाथ माथे पर इस तरह से आगे चक्र के सामने के हिस्से में और फिर पिछले हिस्से में इस तरह से रख करके और गर्दन इस तरह से फेंकी जाएगी उसके बाद हाथ को टान करके उसका तलुआ सर के यहां तालू पर इस तरह से जमा करके और धीरे धीरे जल्दी जल्दी नहीं धीरे धीरे गोल गोल घुमाया जाएगा और सात मतबाई से घुमाना होगा इसे आपका ब्रह्मर का छेदन हो जाएगा अब कृपया आंख बंद कर लें और आंख न खोलें चश्मे वगैरा उतार लें क्योंकि इसे दृष्टि भी ठीक होती है सीधे तरीके से बैठे ना कुछ झुक के बैठे और ना ही कुछ तन के बैठे आराम से स्वजासन में जैसे कहते हैं सीधे तरीके से जैसे आप रोज बैठते हैं उस तरह से बैठे अब ये हाथ मेरी और कर आंख बंद कर लें लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और पूरी समय मेरी ओर रहे चाहे अपनी गोद में रख लें लेकिन मेरी ओर। राइट हैंड अपने हाथ पे रखें आंख बंद कर लें हाथ <coughs> पे रखकर के एक मूलभूत प्रश्न मुझसे करें तीन बार श्री माताजी क्या मैं आत्मा हूँ तीन बार पूछें श्री माताजी क्या मैं आत्मा हूं श्री माताजी क्या मैं आत्मा हू तीन बार सवाल पूछे सवाल गुरु तत्व पे रख करके इसी के बाद आना चाहिए जो की आपके लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड पर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में इस हाथ को रखकर उसकी उंगलियां दबाएं अंदर की ओर ये गुरु तत्व है यहाँ पर प्रश्न करें दूसरा जो बड़ा मूलभूत है श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ <coughs> तीन बार ये सवाल करें माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं तीन बार सवाल पूछे इसके बाद ये राइट हैंड फिर से लेफ्ट साइड पर पेट के निचले हिस्से में रखा गया और दबाया गया जगह हाथ रख के कहा जाएगा कारण मैं आपकी स्वतंत्रता के हक को नहीं छीन सकती आप स्वतंत्र हैं आप चाहे तो कह सकते हैं और न चाहे तो न कहें अगर आप चाहते हैं तो आपको ये कहना होगा कि माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए आपको कहना होगा मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती छह मर्तबा कहिए श्री माताजी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए विनम्र <coughs> भाव से कहना होगा प्रेम से माता माताजी, मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए अब इस हाथ को राइट हैंड को पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में फिर से दबाकर रखें। ये फिर आपका गुरु है यहां आपको गुरु पर हाथ रख करके जानना चाहिए कि आपकी कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया है तो इस चक्र को खोलने के लिए पूर्ण आत्मविश्वास से आप दसव कहें श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ दसवर तबा कही श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ पूर्ण विश्वास के साथ कहें। दस मरतबा कही दस मर्तबा कहना होगा श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं मैं आपसे बताया है कि गुरु के दस तत्व है हमारे अंदर तो अपना राइट हैंड हृदय पे फिर से रखा जाए और फिर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बारह मरतबा कहना होगा श्री माता जी मैं स्वयं ही आत्मा हूं श्री माता जी मैं आत्मा हूं श्री माता जी मैं केवल आत्मा हूं बारह मरतबा कही से कहें अब यह जाना चाहिए कि परमात्मा दया और करुणा के सागर है। प्रेम के सागर है। लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर इसलिए उनके क्षमा की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हुए हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि हम कोई सा भी ऐसा दोष नहीं कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए अपना राइट हैंड कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है वहां पर पीछे तक पकड़ के रखें और राइट हैंड से पकड़े और गर्दन को अपनी राइट साइड में मोड़ दे गर्दन को राइट साइड में मोड़ दे पूरी तरह से इस जगह पूर्ण आत्मविश्वास से फिर कहें श्री माताजी मैं दोषी नहीं हूं पूर्ण आत्मविश्वास से कहे श्री माताजी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूं सोलह मरतबा कहिए क्योंकि इस चक्र में सोलह पंखुड़िया है श्री कृष्ण की मैं बिल्कुल ही दोषी नहीं हूं अब अभिषात को राइट हैंड को उठा करके अपने माथे पर आड़ा रखें कपाल पर आड़ा रख के दोनों तरफ से दबाए और लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखें यहाँ पर पूर्ण उदय से कितनी बार से मतलब नहीं ये कहिए कि माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया पूर्ण पूर्णय से कहें मैंने सबको क्षमा कर दिया अब ये सोचिए कि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं आखिर आप करें चाहे ना करें आप कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं इसलिए कहिए कही माता जी मैंने सबको पूर्णतया क्षमा कर दिया पूर्ण हृदय से कहें अब ये हाथ आप सर के पिछले हिस्से में ले जाएं। और पूरी तरह से सर को फेक करके और विनम्र भाव से कहे कि परमात्मा मैंने आपकी शान में कोई गलती की हो तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए पूर्णय से कहे इसमें फिर से अपनी गलतियां ना गिनी हा अब अपना हाथ जोर से तान करके और उसका बराबर बीच तालू पर धीरे-धीरे अपने तालू की जो त्वचा है जो उसका स्किन है उसे धीरे धीरे घुमाए जिसे स्काल्प कहते उसे धीरे धीरे घुमाया जाए सात मर्तबा <coughs> को नीचे ले लीजिए धीरे धीरे आप खोलिए देखिए आप निर्विचार हो गए विचार कोई नहीं आ रहा अब अपना राइट हैंड हमारी ओर इस तरह से रखें सामने की तरफ, और लेफ्ट हैंड सर के ऊपर कोई चार इंच पांच इंच ऊपर देखिए कि कोई ठंडी हवा आ रही है या नहीं किसी किसी के गर्म आएगी जो आज पहली मर्तबा आए विशेष करके कोई हर्ष नहीं अब ये हाथ पीछे करें और इस हाथ से देखिए अब इस हाथ को महावी चक्र की पकड़े लोगों को इसका मतलब थोड़ी थोड़ी शिकायत है आपको लिवर की <coughs> अब दोनों हाथ आकाश की ओर इस तरह से करके सर पीछे के ओर फेक करके एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या ये ब्रह्म शक्ति है श्री माता जी क्या यह प्रभु प्रेम की शक्ति है क्या ये रुतंबरा प्रज्ञा है तीन बार पूछिए अब आप हाथ नीचे दीजिए इस तरह से हाथ करिए और विचार नहीं करिए आप मेरी और देखकर विचार ना करें आप कर सकते बिल्कुल विचार ना करें आप जिन लोगों के हाथ में दोनों हाथ में ठंडी ठंडी हवाई हो और जिनके सर में भी ठंडी ठंडी हवाई हो ऐसे लोग चाहे हाथ में आई हो चाहे सर में आई हो दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोग तो हो गए पार देखिए सबके सब, सब लोग पार हो गए टंडलाइट फिर से हाथ ऊपर करिएगा देखें कितने लोग हैं मुझे लाइट पे दिखाई देट देखिए अधिकतर लोग पार हो गए कुछ लोग हैं नहीं हुए कोई बात नहीं आप लोग अब ये जो फॉलो ऑन प्रोग्राम है उसमें जरूर जरूर आइए यहाँ पर डॉक्टर तलवार हैं और डॉक्टर रतम्बरजोर जी हैं डॉक्टर वॉरन हैं और भी सहयोगी लोग यहाँ ठहरे हुए हैं डॉक्टर बगदान हैं डॉक्टर डेविड हैं ये लोग सब यहाँ ठहरे हुए हैं आपके लिए और पूर्ण आप पर मेहनत करेंगे और इसके अलावा हमारे सहजोगी कलकत्ते में भी बहुत अच्छे हैं सब आप पर मेहनत करेंगे और आपको ऐसा बना देंगे कि आप भी दूसरों को दे सकते अब ये जानना चाहिए कि क्या कार्य सोचने विचारने से नहीं हुआ है कुछ भी करने से अक्रिया में हुआ है इसलिए इस पर कोई वाद विवाद विचार नहीं करना चाहिए शांत चित्त से घर जाए और अपना ध्यान यहाँ रख करके और सो जाए इसके बाद यहाँ पर किताबे हैं उन किताबों को आप लेते जाइए उसमें हमारा फोटो भी है आश्चर्य की बात है कि फोटो में भी चैत की लहरियां हैं उसको इस्तेमाल करिए जब तक जरूरत है उसके बाद आप स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे हम तो चाहते हैं कि हमारी जितनी भी शक्तियां हैं सब आप अपने अंदर धारण कर लीजिए इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई गौरव की बात नहीं